अष्टावक्र गीता अध्याय तीसरा अष्टावक्र कहते हैं आत्मा को अविनाशी और एक जानो उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है